राम राज्य की भूमिका पंडित राम किंकर उपाध्याय प्रताप भानु के पतन में मूल बात यह थी कि वह अच्छा था तो भी उसके मन में दूसरों को पराजित करने नीचा दिखाने की वृत्ति है अन्य राजाओं ने उसकी अधीनता मान ली पर टकराहट का बीज कब पड़ा एक राजा ऐसा था जो यद्यपि वह छोटे से राज्य का राजा था बड़ा अभिमानी था उसने निर्णय किया कि आज भले ही प्रताप भानु की जीत हो रही हो पर मैं झुकूंगा नहीं संधि नहीं करूंगा, वन में चल जा, चला जाऊंगा। बड़ा कूटनीतिज्ञ था लोग बोले अरे भाई प्रताप भानु का राज्य है क्या तुम सूर्य से आंखें मिलाओगे उसने कहा तुम लोग सूर्य से आंखें भले ही ना मिलाओ और मैं भी आज नहीं मिला रहा हूँ क्योंकि अभी वह दोपहर का सूर्य है पर कभी शाम भी तो होगी जब शाम होगी तब मैं सूर्य से आंखें मिलाऊंगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा, और जब इसके पतन का समय आएगा तब देखना मैं क्या करता हूं। मानो बीज पड़ गया पराजित और विजेता को लेकर संघर्ष का बीज पड़ गया उसने जंगल में जाकर साधु का वेश बना लिया और वहीं कुटिया बनाकर रहने लगा रिसवुरपिन बसे तापस के सा वहाँ उसने काल केतु राक्षस से मित्रता कर ली कालकेत के दस पुत्रों और सौ भाइयों को प्रताप भानु ने मार दिया था उसके मन में भी शत्रुता की वृत्ति थी दो हारे हुए व्यक्तियों में भी संगठन हो सकता है उनके मन में अपनी पराजय का प्रतिशोध लेने की अपने पराजय को विजय में बदलने की व्यग्रता हो सकती है तो कपटमुनि के वेश में रहने वाला राजा और काल केतु मिल गए इसके बाद गोस्वामी जी बड़ा ही मनोवैज्ञानिक और बड़ी सांकेतिक चित्र प्रस्तुत करते हैं प्रताप भानु एक दिन शिकार के लिए सेना लेकर विंध्याचल पर जाता है विंध्याचल रामायण का एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्वत है इसी पर प्रताप भानु के राक्षस बनने का उसके रावणत्व का बीज छिपा है और श्री राम भी विंध्याचल पर ही निवास करते हैं मूल सूत्र है विंध्याचल महत्वाकांक्षा का प्रतीक है पुराणों में उसका जो चित्र प्रस्तुत किया गया है वह हमारी महत्वाकांक्षा का ही चित्र है विंध्याचल पर्वत ने जब देखा कि सूर्य सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करता है और उसके चारों ओर सूर्य का आभा मंडल छा जाती है तो उसने सूर्य से कहा मैं क्या कम हूँ मेरी भी परिक्रमा करो लोगों में अपनी आभा मंडल बनाने की बड़ी चिंता रहती है यदि आभा न हो तो नकली आभा की सृष्टि की जाए सूर्य प्रकाश में कहा जाए सूर्य प्रकाश से कहा जाए कि तुम उस व्यक्ति की नहीं मेरी परिक्रमा करो यही महत्वाकांक्षा है सूर्य ने कहा मैं अपनी इच्छा से परिक्रमा थोड़ी ही करता हूँ प्रकृति में मेरा जिस तरह से निर्माण हुआ है वैसा करता हूँ विंध्याचल क्रुद्ध हो गया और बोला यदि तुम मेरे चारों ओर परिक्रमा नहीं करोगे तो मैं अंधकार फैला फैला दूंगा विंध्याचल ऊपर उठने लगा और उसने सूर्य से के प्रकाश को रोकने की चेष्टा की यह मात्र विंध्याचल का इतिहास नहीं हमारे जीवन का भी सत्य है हम चाहते हैं कि प्रकाश हो तो हमारे चारों ओर हो और यदि हमारे चारों ओर नहीं है यदि हमारे अहम की पूर्ति नहीं होती तो समाज में अंधकार भले ही फैल जाए पर हम इसे सह नहीं सकते इसी विंध्याचल रूपी महत्वाकांक्षा के वन में रावण का बीज पड़ गया प्रताप भानु विंध्याचल में जाता है वहां मृगों पर बाणों से प्रहार करता है और वह इतना सफल रहता है कि जिस मृग पर वह बाढ़ चलाता है उसी का वध हो जाता है बिंधा चलगभीर विन्ध्याचल मृग पुनीत बहुमारत भय संध्या होने पर वह लौटने लगा सफल होकर लौट रहा था दिन भर उसको सफलता ही सफलता मिली पर जब लौटने लगा तो सहसा उसे एक बड़ा विशाल वाराह दिखाई दे, दे गया वाराह को देखते ही प्रताप भानु का संतोष असंतोष में बदल गया सोचा कि पशु तो बहुत मिले पर ऐसा पशु तो मेरे पास एक भी नहीं है अब इस पर भी हम प्रहार करें यह दूसरी वृत्ति है महत्वाकांक्षी व्यक्ति में संतोष नहीं होता वह कितना भी सफल क्यों न हो पर यदि वह शुकर को देख लेगा तो उसे भी अपने वश में करना चाहेगा यह शुकर कौन है गोस्वामी जी कहते हैं यह संसार वन है इसमें कर्म का वृक्ष लगा है और विभिन्न पशु घूम रहे हैं संसार का घोर गंभीर घन गहन तरुकर्म संकुल मु पशुओं में यह वारा कौन है लोभ शुकर रूप संसार के सघन वन में लोभ ही वारा है प्रताप भानु के अंतकरण में लोभ रूपी वाराह आ गया उसने वाराह को पाने की चेष्टा की यह लोभ बड़ी समस्या है प्रताप भानु ने बाण चलाया पर वह वाराह को नहीं लगा निशाना चूक गया यह मानव जीवन का सत्य है आप कितने भी सफल हों पर क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके जीवन में कभी विफलता नहीं आएगी गीता में श्री कृष्ण जब अर्जुन को लड़ने की प्रेरणा देते हैं तो भगवान होते हुए भी वे जय पराजय में सम्भाव रखने का उपदेश देते हैं क्योंकि जीवन में कभी जय होती है तो कभी पराजय कहीं सफलता तो कहीं विफलता तो सफलता तो को हम स्वीकारें और विफलता से भी हम सही प्रेरणा लें इससे हमारा अभिमान नष्ट होगा कि सफलता यदि मेरी बुद्धि या क्षमता का परिणाम होता तो आज यह विफलता न मिलती सफलता के पीछे और भी अनेक हेतु है यदि व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ की सीमाओं का ज्ञान हो तो विफलता भी हमें ईश्वर की स्मृति कराती है परंतु प्रताप भानु को क्रोध आ गया और आवेश में वह घोड़े पर सवार होकर बड़ी तेजी से उस सूकर के पीछे भागा वराह और घोड़ा दोनों की दौड़ हो रही है जिसमें घोड़ा पिछड़ गया और बाराह आगे बढ़ गया हम सब घोड़े पर बैठे हुए हैं और बाराह के पीछे भाग रहे हैं यह विश्व इतिहास का एक निश्चित सत्य है कि आपके पुरसार्थ का घोड़ा चाहे कितना भी तेज क्यों न हो पर लोभ से वाराह को कभी पछाड़ नहीं सकेगा आप पुरसार्थ जहां भाई पहुँचेंगे लोभ उससे आगे ही रहेगा आप एक लक्ष्य बनाकर वहाँ तक पहुँचे नहीं कि लोभ की एक छलांग और लग गई जो दस बीस पचास मिले सत हो या हजारन लाख मगेगी कोटी अरब खरब संख्य महीपति हो जगेगी स्वर्ग पताल को राज मिले पै तो तृष्णा यग लगेगी सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरित ते भूख कभी न मिटेगी लोभ के बराह के पीछे भागा मंत्री और सेनापति भी निज निज घोड़े पर बैठकर चले धीरे धीरे मंत्री और सेनापतियों के घोड़े पिछड़ गए राजा का घोड़ा अकेले आगे बढ़ा ऐसा क्यों हुआ प्रताप भानु की दूसरी दुर्बलता है जो हम सब में है उसने मंत्रियों और सेनापतियों को घोड़े दिए थे पर यह ध्यान रखा था कि मेरी बराबरी के नहीं थोड़े कम गति वाले हुई हों हम लोग जब किसी की उदारता से कुछ देते हैं या कुछ बनाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि कहीं वह हमसे भी आगे न बढ़ जाए अतः घोड़ा तो सबको दो पर अपने से कम गति वाला पर आज उसका दुष्परिणाम सामने आया आज धीरे धीरे मंत्रियों और सेनापतियों के घोड़े पिछड़ गए और प्रताप भानु का घोड़ा आगे बढ़ता गया तात्पर्य यह है कि आपके साथ जितने लोग हैं वे तभी तक आपके साथ रहेंगे जब तक आप सफल हैं आप जो ही विफल होंगे लोग धीरे धीरे अपने आप साथ छोड़ देंगे प्रताप भानु का भी मंत्री सेनापतियों से साथ छूट गया उसके बाद महत्वाकांक्षा रूपी विंध्याचल के गंभीर वन में उसकी कपट मुनि से भेंट हो गई प्रताप भानु ने कपट मुनि की कुटिया देखी परिचय तो था नहीं पर देख कर लगा कि ये कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं उन्होंने कैसे समझ लिया कि बहुत बड़े महापुरुष हैं बोले उनका सुंदर वेश देखकर, कर देख सुवेश महा मुनिजान विचित्र व्यंग है कि साधु का वेश जितना सस्ता है साधु बनाना उतना साधु बनना उतना ही कठिन वस्त्र से साधु बनना तो सबसे सरल उपाय है साधु का अर्थ अगर वस्त्र का रंग मात्र हो यदि यह सोचे कि वस्त्र का रंग पीला गेरुआ या अमुक रंग का हो तो साधु है तब तो बाजार से साधुता खरीद लाइए कपड़ा लेकर पहन लीजिए साधु बन जाइए वस्त्र तो एक चिन्ह है आश्रम का प्रतीक मात्र है पर साधुता अंतकरण का गुण है साधुता का निर्णय आप वस्त्र देखकर नहीं कर सकते पर प्रताप भानु की आंखें आँखें धुंधली है इसीलिए बोले सुंदर वेश देखकर। आगे गोस्वामी जी ने कहा अच्छा वेश देखकर कर लोग भ्रमित होते हैं बुद्धिमान नहीं सुंदर मोर की वाणी तो अमृत जैसी है पर वह खाता साँप है तुलसी देखि सुबे भूल ही मूढ़ चतुर नरम सुंदर के किन सुधा समी परिणाम क्या हुआ दोनों का मिलन हुआ विजेता और पराजित का दोनों आमने सामने हैं पर विचित्र मिलन हुआ विजेता ने प्रणाम किया और पराजित ने कपटमुनि के रूप में प्रश्न किया आपका परिचय प्रताप भानु ने सोचा कि राजनीति यह है कि अपना नाम नहीं लेना चाहिए उसने एक विचित्र प्रकार के सत्य का प्रयोग किया यह भी धर्म के साथ छल की वृत्ति है यदि वह स्पष्ट रूप से अपना दूसरा नाम ले लेता तो यह कूटनीति होती और नहीं तो अपना स्पष्ट परिचय देता पर सत्य के तु का बेटा था न उसने सत्य की नए प्रकार की व्याख्या की महाभारत में कठिन समस्या आने पर युधिष्ठिर ने भी यही किया था जब उनसे कहा गया कि आप कहिए अस्वस्थ हतो, तो वे बोले लेकिन यह तो पूरा असत्य हो जाएगा इसलिए उसके साथ कुछ और जोड़ दूंगा अस्वस्थ हतो हथो नरो वाकुंजरोवस्थ थामा मारा गया पर पता नहीं हाथी या मनुष्य पता तो उनको पूरा था कि हाथी मरा है मनुष्य नहीं पर यह अपने को भुलावा देने की वृत्ति के है कि पूरा झूठ न हो थोड़ा झूठ और थोड़ा सत्य लोगों ने कहा चलेगा उन्होंने वाक् छल करके भले ही सत्य की रक्षा के लिए यह ढोंग रचा हो पर कहते हैं कि युधिष्ठिर का रथ उसके पहले पृथ्वी से ऊपर चलता था जो ही उन्होंने वैसा कहा त्यों ही रथ नीचे उतर गया इसका अर्थ था कि तुम्हारे सत्य की रक्षा नहीं हो पाई सत्यकेतु के बेटे ने भी अपना विचित्र परिचय दिया जब कपटमुनि ने उससे पूछा कि आप कौन हैं, तो बोला मैं प्रताप भानु राजा का मंत्री हूँ सचिव मैं सुन हूँ मुनिषाम उसे संतोष था कि प्रताप भानु नाम तो मैंने ले ही लिया है भले ही मैंने यह न कहा हो कि मेरा नाम है तो राजनीति की दृष्टि से मैंने छिपा भी लिया इस तरह उसने संतोष कर लिया बाद में प्रताप भानु ने कपट मुनि से पूछा महाराज आपका नाम क्या है इस पर उसने बड़ी विनम्रता और त्याग की भाषा का प्रयोग किया बोला अरे हम तो भिखारी हैं घर बार तो हमारा कुछ है नहीं हमारा क्या परिचय है नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत महाराज यह तो आपकी विनम्रता है शाब्दिक विनम्रता उदंडता से भी अधिक घातक है क्योंकि उससे व्यक्ति को भ्रम हो जाता है प्रताप भानु के मन में भी यही भ्रम हुआ और कपट मुनि के प्रति उसके मन में आदर बढ़ गया अरे ये इतने बड़े त्यागी हैं इतने विरक्त हैं देखो कैसे विनम्र हैं फिर पूछा नहीं महाराज आप तो अपना परिचय दीजिए जिम जिम प्रताप जिम जिम तापस कह थी उदासा तिम तिम निपहही उपज विश्वासाम तब उसने अपने दम्भ का प्रयोग किया अब दम्भ बोल रहा है उसने कहा मेरा नाम तो एक तनु है नाम हमार एक तनु भाई महाराज आज तक पूरे इतिहास में इतने नाम सुने पर ऐसा नाम तो कभी नहीं सुना अच्छा इसका अर्थ बताइए कहु नाम कर अर्थ बखारी तब पता चला कि महामुनि किस उद्देश्य से ऐसी विनम्रता और त्याग की भाषा बोल रहे थे कहा जब सृष्टि हुई तब से मेरा जन्म हुआ है और आज तक मेरा शरीर नहीं बदला आदि उपजे जब हे तब उतपति भय मोरी बाकी लोगों का बदल जाता है अतः उनका नाम एक तनु कैसे हो पर मेरा शरीर तब से एक ही है अतः मैं एक तनु हूँ इसके बाद उसने धीरे से पूछा आप कुछ चाहते हैं प्रताप भानु से वही चिंता हो गई जो व्यक्ति को होती है वह इतना सफल राजा था पर उसने कपट मुनि से कहा आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है पर इसके बावजूद जब आपके समान महापुरुष मांगने के लिए कह रहा है तो यदि मैं न मांगूँ तो आपकी कृपा का अनादर होगा इसलिए अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे इतना बरदान दे दीजिए क्या जरा मरण दुख रहित तनु समरजित तय जनिको एक छत्र ऋपुही तो हो मैं बूढ़ा ना हो प्रताप भानु की यह मांग हम सबकी भी मांग है हम लोगों को भी कोई कपट मुनि मिले तो हम भी यही मांगेंगे कि हम ना बूढ़े हों ना मरे प्रताप भानु तो यह भी चिंता है कि सबको हरा दिया है भविष्य में मुझे कोई हरा ना दे इसलिए यह भी कह दिया युद्ध में हमें कोई ना जीते फिर आगे स्पष्ट कह दिया मेरा कोई शत्रु न रह जाए और मैं सौकल्प तक राज्य करूं कपटमुनि मन ही मन हंसा बोला मुझे तो बस थोड़ी सी भूख थी अपना राज्य वापस लेने की पर तू तो इतना सब चाहता है प्रताप भानु का कपटमुनि का मिलन कब हुआ जब वह कपटमुनि के आश्रम में पहुंचा तब सूर्य डूब रहा था आसन अस्तर अभिजानी गोस्वामी जी ने अपना साहित्यिक व्यंग किया कपटमुनि ने प्रताप भानु का स्वागत किया राजा तुम बहुत अच्छे समय पर आए प्रताप भानु ने समझा कि शायद कोई शुभ मुहूर्त होगा पर उसका अभिप्राय था कि उधर भी सूर्य डूब रहा है और तुम भी डूबने वाले हो इसलिए बड़े अच्छे समय पर आए हो इससे अच्छा अवसर अन्य नहीं हो सकता था जब तक व्यक्ति के जीवन में अहंकार स्वार्थ तथा लोभ है और वह अपनी ही श्रेष्ठता और अमरता के लिए व्यग्र है तब तक उसमें बदलाव आने की कल्पना व्यर्थ है प्रताप भानु परिवर्तित होकर रावण हो जाता है पर उसकी महत्वाकांक्षाएँ ज्यो की हैं रावण के रूप में भी वह बड़ा पुरुषार्थी है वह मृत्यु को भले ही न जीत सका हो पर बुढ़ापे को उसने जीत लिया था और ऐसा लगता था कि उसने मृत्यु को भी हरा दिया है प्रताप भानु की वृत्ति धर्म के मार्ग में अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने की थी और रावण के रूप में जब वह राजा हुआ तो उसकी वृत्ति हुई कि हम चाहे जिस मार्ग से अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करेंगे बस यही अंतर है भले और बुरे दोनों तरह के लोगों का लक्ष्य सफलता ही है भेद इतना है कि भला व्यक्ति भले मार्ग से सफलता पाना चाहता है पर बुरा व्यक्ति सोचता है कि जैसे भी हो सफलता ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है यह रावण का चित्र है रावण का जन्म लंका में नहीं बल्कि विश्रवा मुनि के आश्रम में हुआ वह मुनि का पुत्र था पूर्व जन्म में वह प्रताप भानु था उसे पता चला कि लंका पर यक्षों का अधिकार है तो उसने राक्षसों की सेना बनाई और लंका पर आक्रमण किया उसकी विशाल सेना को देखकर सारे यक्ष अपने प्राण लेकर भागे रावण ने उस राष्ट्र पर अधिकार कर लिया और लंका की समृद्धि का स्वामी बन गया देख भी कट भट बड़ी कटकायी जक्ष जीव ल गए परायी सुंदर सहज यगमय हनुमानी के रावण रजधानी व्यक्ति सोचता है कि समृद्धि तो हम छीन कर भी पा सकते हैं अन्य किसी मार्ग से शायद देर लगे लेकिन यदि हम में क्षमता है पुरुषार्थ है तो हम उसे छीन कर तत्काल पा सकते हैं इस तरह लंका का राज्य बना रावण बड़ा बुद्धिमान और योग्य था उसने एक राष्ट्र बनाया पर गोस्वामी जी उसके रावण राज्य को राम राज्य नहीं मानते प्रताप भानु का राज्य भी अच्छा था व्यवस्था की दृष्टि से रावण का राज्य भी अच्छा था पर गोस्वामी जी का व्यंग देखिए लंका की उन्नति का वर्णन उन्होंने कब किया हनुमान जी रात को लंका में गए और उसे देखा तब लंका का चित्र प्रस्तुत किया मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा देखे जह तह यगणित जोधाम गयन मंदिर माहे अति विचित्र कही जात सुनाही शयन किए देखा कपित मंदिर महन दीख बे देहा एक शब्द के द्वारा गोस्वामी जी ने लंका के जीवन दर्शन की ओर संकेत किया व्यक्ति का सुख क्या है क्या अन्न वस्त्र और शिक्षा में ही व्यक्ति का सुख निहित है फिर रामराज्य का वर्णन करते समय उन्होंने कहा रामराज्य में न तो कोई दुखी था न दरिद्र था और न दीन था न ही दरिद्र को दुखी न दीना इन तीन शब्दों की क्या जरूरत थी दरिद्रता और दीनता तो पर्यायवाची शब्द हैं और दुख भी उसके आसपास ही हैं गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि दरिद्रता दीनता और दुख तीनों पर विजय पाने में ही राम राज्य की पूर्णता है इन तीनों पर विजय बहुधा नहीं मिलती रावण ने सोने की लंका पर अधिकार किया और सुंदरी स्त्रियों से विवाह किया देव जक्ष गंधर वनर किन्नर नाग कुमार जीति बरी निज बाहुबल बहुसुंदर बर नारी रावण ने स्वर्ण और सौंदर्य दोनों पर अधिकार कर लिया पर क्या उसकी दरिद्रता मिट गई यदि मिटी होती यदि उसे संतोष हो गया होता तो उसमें सीता को चुराने की वृत्ति नहीं आती वह श्री राम को चुनौती भी दे सकता था कि तुमने मेरी बहन का अनादर किया है मैं युद्ध करके उसका बदला लूँगा पर इतना शक्तिशाली ऐसा योद्धा होकर भी उसके मस्तिष्क में राम को युद्ध के लिए चुनौती देने की बात नहीं आई उसके मन में सीता को चुराने की वृत्ति पैदा हुई बड़ी सांकेतिक भाषा है यदि कोई अभावग्रस्त चोरी करे तो लगेगा कि चलो पेट के लिए चोरी की पर जिसके पास सब कुछ है वह भी यदि चोरी करने चले इतनी सुंदरियों के होते हुए भी रावण चोरी करने गया गोस्वामी जी ने व्यंग्यपूर्वक कहा जब रावण सीता जी को चुराने चला तो उसके पैर ढगमगा रहे थे यही चोर का लक्षण है जा के डर सुर यही दिन अन्न खाही सो दस सी नच्त चला भड़ी आई लंका में दूसरों की तो बात ही क्या लंकाधिपति रावण भी महादरिद्र हैं इतना कि उसे चोरी करने में संकोच नहीं है हनुमान जी लंका में बैठे तो लंकनी ने उन्हें पकड़ा और खा जाना चाहती थी उन्होंने पूछा क्या तुम्हें भूख लगी है लंकनी बोली तू बड़ा ढीठ है क्या लंका में भोजन की कमी है जो मुझे भूखी समझ रहा है हनुमान जी ने कहा मैं तो यही समझता था कि भोजन भूख के कारण ही किया जाता है पर लंका में भोजन का कोई और भी ऊंचा उद्देश्य होगा लंका में अपनी बुरी वृत्ति को अच्छे रूप में रखने की उत्कृष्ट शैली है बोली मैंने निश्चय किया है कि संसार में चोरों को मिटा दूंगी तुम चोर हो अतः तुम्हें खाऊंगी मोर आहार जहाँ लगे चोरा हनुमान जी ने तुरंत अपना विशाल रूप प्रकट किया और लंकनी को एक मुक्का मारकर भूमि पर गिरा दिया मुठिका एक महा कपीहनी हनुमान जी ने मुक्का सिर पर ही क्यों मारा बोले तेरा दिमाग ठीक नहीं है इसलिए सिर पर मारा तू मुझे चोर समझ रही है तेरी बुद्धि में चोर की परिभाषा क्या है यदि चोरों को खाना ही तेरा व्रत है तो सबसे पहले सीता जी को चुरा लाने वाले रावण को खाती मैं चोर का पता लगाने आया हूँ और मुझे ही चोर कह रही है चोर को साहूकार कह रही है तेरी बुद्धि उल्टी है मुक्का ठीक जगह लगा और वैचारिक परिवर्तन आ गया हम लोगों के मस्तिष्क पर भी मुक्के के प्रहार की जरूरत है मुक्के के प्रहार का अर्थ यह है कि हमारी झूठी मान्यताएं कैसे बदले लंकनी ऐसी बदली कि रावण का सारा प्रबंध धरा का धरा रह गया लंकनी ने हनुमान जी को रोका पर बाद में कह दिया जाओ जाओ हनुमान जी बोले अभी तो तुम मुझे चोर कह रही थी अब तुम्हें यह क्या हो गया लंकनी बोली अरे अभी तक मैं समझ बैठी थी कि राजा रावण है, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि राजा तो केवल राम ही हैं संसार की सारी वस्तुएँ सारे राज्य वस्तुतः ईश्वर के हैं और रावण ने उन पर पूर्वक अधिकार जमा रखा है इसलिए चोर तो वस्तुतः रावण है इस सत्य का अब मुझे ज्ञान हो गया है प्रवेश नगर की जय सबका हृदय राख कौशलपुर राजा हनुमान जी ने रावण की सभा में जाकर उस पर भी यही व्यंग किया रावण बोला बंदर तेरा आचरण धर्म विरुद्ध है कैसे दूसरे के चीज बिना पूछे खाना अधर्म है यदि तुम्हें भूख लगी थी तो मुझसे पूछ लेते बिना आज्ञा के तुमने वाटिका के फल क्यों खाए विचित्र बात है जिन लोगों ने तुम्हें रोकने की चेष्टा की तुमने उनको मार दिया कैसी धृष्टता है इसीलिए मैंने तुम्हें सभा में बुलाया हनुमान जी ने कहा भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खा लिए बड़ा विचित्र उत्तर है अगला उत्तर और भी विचित्र है पूछा बाघ क्यों उजाड़ा बोले तोड़फोड़ करना तो बंदर का स्वभाव ही है इसलिए मैंने बाघ उजाड़ दिया खाय फल प्रभुलागी भूखा कपि सुभावते तो रूखाम अच्छा राक्षसों को क्यों मार दिया बोले इन लोगों ने मुझे पहले मारा तो मैंने इनको मार दिया चिन्ह मुहि मारा मैं मारे लगता है कि ये उत्तर बड़े बेतुके हैं यदि कोई न्यायालय में कहे कि मुझे जरूरत थी इसलिए चोरी कर ली स्वभाव है इसलिए आग लगा दिया और जो मुझे रोकता है उसे मैं जरूर मारता हूँ यह मेरा स्वभाव है तो न्यायाधीश उसे और भी अधिक दंड देगा कि यह तो स्वभाव से ही अपराधी है पर हनुमान जी का व्यंग बड़ा गहरा था रावण तुम सिंहासन पर बैठे मुझे चोर बनाकर न्याय कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारी बाटिका के फल खाए मैं तो बंदर हूँ बंदर वृक्ष नहीं लगाता मेरी कोई खेती वेती नहीं है भूख लगी थी अतः मैंने फल खा लिए इसके लिए तुम मुझे चोर कहते हो पर सारे संसार की सुंदरियों के स्वामी होते हुए भी सीता जी को चुराने में तुमने संकोच नहीं किया भूखा फल खा ले तो चोर और तुम सीता जी की चोरी कर लो तो भी तुम चोर नहीं तुम्हारी यह कैसी अभिलाषा है पहले रावण के अंतर मन में क्षण भर के लिए विवेक का उदय हुआ था जब सुरपणखा से उसने सुना कि राम ने खरदूषण को मार दिया तब उसके मन में एक क्षण के लिए प्रकाश की कौंधाई लगता है भगवान आ गए खरदूषण मुहि समलवंता कुमारय बिनु भगवंता यदि कोई रावण सिख कहता कि भगवान आ गए तो उसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए तब वह कहता है ठीक है वह सब तो मैं जानता हूँ पर हमारा शरीर तो भोग वाला है तमोगुणी है इससे तो भजन नहीं होगा ओहि ही भजन नाम स देहा हनुमान जी का व्यंग था तुम ब्राह्मण कुल में जन्मे हो और कहते हो कि मेरा शरीर तमोगुणी है मैं भजन नहीं कर सकता तो विसर्वा मुनि का पुत्र पुलस्त्य का नाती अपने स्वभाव को न बदले और एक बंदर से पशु से आशा रखे कि उसका स्वभाव बदल जाए क्या यही तुम्हारा न्याय है हनुमान जी ने रावण की लंका में रात में बैठ कर गहराई से सब कुछ देखा और उसके बाद सारी लंका को जला दिया बाद में बंदरों ने उनसे पूछा लंका को आप इतने ध्यान से क्यों देख रहे थे और फिर उसे जला क्यों दिया हनुमान जी बोले यदि वैद्य को बुलाया जाए और कहा जाए कि लगता है ये मर गए हैं आप देखकर बताइए अन्य लोग तो जरा सी सांस बंद हुई तो कहेंगे कि यह मर गया है पर डॉक्टर आएगा तो वह सारे शरीर को बड़ी सूक्ष्मता से देखेगा हनुमान जी बोले मैं तो इसलिए ध्यान से देख रहा था कि वैद्य जलाने की आज्ञा तभी देगा जब वह निश्चय कर ले कि यह मर गया है मैं भी जलाने के पहले देख रहा था कि देह में कहीं कोई प्राण बचा तो नहीं है इसीलिए मैंने ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि देह तो है पर उसमें प्राण नहीं है किसी व्यक्ति की आंखें बड़ी सुंदर हो कान बड़े अच्छे हों सारा शरीर बड़ा आकर्षक हो पर अंत में कह दिया जाए कि बस इसमें प्राण नहीं है तो फिर उसके अंतिम परिणति उसे जलाने के सिवा और क्या हो सकती है लंका में राष्ट्र का बहिरंग ढांचा निसंदेह ठीक दिखता है और उसमें बड़ा आकर्षण भी दिख पड़ता है पर जब गहराई से बैठ कर देखते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि लंका के लोगों के मन में दुर्गण दुर्विचार विद्यमान है रावण के सदभाव के पीछे भी उसके स्वार्थ की ही प्रेरणा है जब वह लोगों को अच्छे घरों का बंटवारा करता है राक्षसों को सुविधाएं देता है तो उसके मन में भगवत सेवा या जनहित की भावना नहीं है उसके अंतकरण में तो अपने दूरगामी स्वार्थ की वृद्धि है उसके स्वार्थ की नम्रता तब सामने आती है जब लंका में बानरों तथा राक्षसों में घमासान युद्ध होने लगा और बानरों के प्रहार से राक्षस भागने लगे वंदरों के प्रहार से जब राक्षस भागे तो पीछे तलवार लिए रावण खड़ा है उसने भागते हुए राक्षसों से कहा याद करो कैसे कैसे भवन मैंने तुम लोगों को दिए कैसी चीजें मैंने तुम लोगों को खिलाई और जब लड़ने का समय आया तो भाग रहे हो यदि पीछे हटे तो मैं तुम्हारा प्राण लिए बिना नहीं छोड़ूंगा सरब भोग कर समर भूमि भय बल्लभ प्राणाम सो मैं हतब कराल कृपाणाम जैसे कोई बकरी को खूब खिलाकर मोटा करे पर उसका लक्ष्य हो कि मोटा होने पर जब इसका बलिदान करेंगे तो अच्छा मांस मिलेगा तो वह क्या दया से वशीभूत होकर बकरे को खूब खिला रहा है यही रावण की वृत्ति है और उसके तथा श्री राम के जीवन दर्शन में क्या अंतर था एक बार बंदर भी भागने लगे तब भगवान राम भी रावण की ही भाषा का प्रयोग कर सकते थे कह सकते थे भागोगे तो हम बाण से तुम्हारे प्राण ले लेंगे पर भगवान राम ने बंदरों को भागते देख कहा सुग्रीव विभीषण लक्ष्मण तुम लोग जरा सेना को संभालो तो महाराज लड़ेगा कौन प्रभु बोले लड़ने के लिए मैं आगे जा रहा हूँ सुनु सुग्रीव विभीषण अनुज संभार हुसैन मैं देखऊ खलबल दलही बोले राजणाम क्या हुआ एक बार ऐसी स्थिति आ गई जब बंदर भी थक गए और राक्षस भी पर न बंदर पीछे हट रहे हैं न राक्षस बंदर तो इसलिए पीछे नहीं हट रहे हैं कि श्री राम इतने उदार हैं कि हमारी कायरता पर भी उन्हें क्रोध नहीं आया ऐसे परम उदार स्वामी के लिए हमारे प्राण चले जाएं तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे और राक्षस डर के मारे पीछे नहीं हट रहे हैं कि पीछे रावण खड़ा हुआ है प्राण ले लेगा भाग कर जाएँगे कहाँ भगवान ने देखा कि बंदर भी थके हुए हैं और राक्षस भी तो उन्हें बंदरों की ही चिंता होनी चाहिए थी राक्षस तो उनके प्रतिद्वंदी हैं पर श्री राम दोनों सेनाओं के बीच खड़े हो गए और रावण को निमंत्रण देकर कहा आओ हम दोनों लड़ेंगे सेनाओं से बोले मैं जानता हूँ कि आप सब थक गए हैं आप विश्राम लीजिए थी रामायण में राम राज्य के मूल चिंतन की दृष्टि से लंका पूर्ण राज्य नहीं है रावण राज्य व्यवस्थित तो है पर राम राज्य माने व्यवस्था का राज्य नहीं है इस संदर्भ में अनेक वर्ष पूर्व कोई एक बात मुझे नहीं भूलती किसी न्यायधीश ने कथा का आयोजन किया मैंने पूछा किस प्रसंग पर बोलूं? तो कहा रामराज्य में न्याय व्यवस्था पर प्रकाश डालिए न्यायधीश थे उन्होंने अपने ही अनुकूल प्रसंग चुना मैंने प्रारम्भ यहीं से किया कि मैं आपको बड़ा निराश करूंगा क्योंकि रामराज्य राज्य में एक भी न्यायाधीश नहीं था राम की व्यवस्था अच्छी थी पर इसीलिए नहीं कि उसमें न्यायाधीश बड़ी संख्या में थे आजकल हमारी समस्या यह है कि प्रतिवर्ष न्यायाधीश बढ़ने चाहिए पुलिस बढ़नी चाहिए अस्पताल बढ़ने चाहिए बढ़ना अच्छा है बढ़ना बुरा नहीं इससे लगता है कि राष्ट्र को चिंता है पर इसको उलट कर देखिए यदि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी पड़े तो इससे यही सिद्ध होता है कि झगड़े बढ़ते जा रहे हैं यदि पुलिस की संख्या बढ़ा बढ़ बढ़ती जाए तो इससे सिद्ध हो रहा है कि चोरी ढाँके अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है पर रामराज्य कोई ऊपर से लादी हुई व्यवस्था नहीं है रामराज्य का अभिप्राय है भीतर से ऐसे परिवर्तन की व्यवस्था जिससे बहिरंग व्यवस्था का अभाव हो जाए समाज ऐसा स्वस्थ हो कि धीरे धीरे चिकित्सकों की संख्या कम हो जाए ऐसा समाज जिसमें संघर्ष और झगड़े ना हो जहां लोगों के मन में परस्पर टकराने की वृत्ति ही ना हो और न्यायाधीशों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाए आप जानते हैं कि रामराज्य में एक भी न्यायाधीश नहीं था पूछा गया कि कभी कोई झगड़ा आया या नहीं तो बड़ी सांकेतिक भाषा में कहा गया दो बार आए एक बार गिद्ध और उल्लू अपना विवाद लेकर आए और दूसरी बार एक कुत्ता आया